अरे जन्म से ब्रज की तो इतनी महिमा बड़ी बैकुंठ से भी बड़ा और लक्ष्मी भी दासी लेकिन दृश्यता ऐसे तवा, ब्रज पर एक बार द्रिक्षी तो दृष्टि तो डालो बोले गुर्यो गुवियों के मन में ही आया कृष्ण नहीं बोलते हैं ये प्रेम में

अपने मन में ही दोनों पक्ष बोलता है वो ये प्रेम की महिमा है हम ऐसे बोलेंगे तो हमारे प्रीतम ऐसे बोलेंगे जब हमारे प्रीतम ऐसे बोलेंगे तब हम ऐसे बोलेंगे एक उलझावदार उलझाव वाली परंपरा चलती रहती है तो वो कहती हैं कि श्री कृष्ण पूछेंगे कि आज तुम लोग ये ब्रज दिखाने चले हो हमको

हम दिन रात गाय चराते हैं ब्रज की सारी शोभा जानते हैं अब तुम हमको दृश्यता दृश्यता कारो अस्माभिर भवान दृश्यता हम लोगों के द्वारा आप दिख जाओ और आ, आप हम लोगों को देख लो अस्माभिर भवान दृश्यता प्रत्यक्षी भूयता आप स्वयं प्रत्यक्ष हो जाओ

हम लोगों के द्वारा देख लो देखे जाओ और ये देखो कि ये तुम्हारी गुप रात में तुम्हारे लिए जंगल जंगल भटक रही हैं, ये देखो वही तो दृशा सवा तो आम विचिन्वते जब ब्रज की इतनी अब बैकुंठ में कोई ढूंढता तो बात बन जाती बैकुंठ में भी तुमको ढूंढना नहीं पड़ता मिल जाते हो और यहाँ ब्रज में आज तुमको ढूंढना पड़ रहा है

और ये कहो कि कोई अभक्त होता कोई पराया होता और तुमको ढूंढता और तुम न मिलते तो वो बात भी बन जाती कि भाई प्रेम न होने से भक्ति होने से न होने से न मिल रहे हैं लेकिन हमारे तो सावका स्वयधता सवह स्वाम विचिन्वते हम तुम्हारी हैं और तुम्हारे लिए जी रही है सावका स्वयधता सवाह स्वाम विचिवते और तुम्हें ढूंढ रहे हैं

जिसमें देखो प्रेमी भक्त का जो स्वरूप है ना वो पूरा प्रकट हो गया तुम्हारी है और सब तुम्हारे लिए जी रही हैं और तुम्हें ढूंढ रही है ये प्रेमी का जो संपूर्ण स्वरूप है वो इसमें प्रकट हो गया अब ये प्रसंग आपको कल सुना जो गाँव को पैंडोरी

ब्रज के जो मार्ग हैं वो जुदा है कह जानत वृषभान नंदिनी कह वह कांघड़ कारो गोकुल गांव को पैंडोई निहारो वहां का रास्ता जुदा है तो क्या जुदा है एक दृष्टिदारो

जैसे धर्म का रास्ता है उसमें एक अधिकारी करता होता है और विधि के अनुसार कर्म करता है तब उससे इष्टफल की प्राप्ति होती एक धर्म का मार्ग एक योग का मार्ग अपनी चित्रवृत्तियों को बाहर से भीतर खींच लिया

और जब सबका विरोध हो गया और देख रहे भ्रष्टाधन स्वरूप कर रहे एक ज्ञान का मार्ग है वो स्वरूप प्रधान है वो कलर नहीं देखता वो डिजाइन नहीं देखता वो तो असली माल क्या है उसको देखता है

उस पर कच्ची कार्य कैसी है और उसकी सकल सूरत कैसी है ये नहीं असली सोना है कि नहीं तो वस्तु तत्व प्रधान ज्ञान का मार्ग है कारण की उपाधि और कार्य की उपाधि दोनों में एक रत्व जहां एकता का ज्ञान हुआ कि तहां उपाधि बाधित हो गई अद्वितीय अपना स्वरूप

उपाधि का बाद होके तत्व ज्ञान नहीं होता हो उपाधि का अपवाद पहले किया जाता है पदार्थ शोधन के लिए और फिर पदार्थ की एकता का ज्ञान होता है फिर उपाधि बाधित हो जाती है तो ज्ञान रास्ता जो है उसको भी जानना चाहिए लेकिन ये प्रेम और भक्ति का जो मार्ग है ये न कर्म प्रधान है बोला

इसमें यज्ञ यागादि के समान कर्म करने की जरूरत नहीं और उसमें योग के समान चित्तवृत्ति के निरोध की और दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान की जरूरत नहीं इसमें तत्पदार्थ और स्वम पदार्थ का शोधन करके अति पदार्थ के का चिंतन कर रक्षणा के द्वारा हो दोनों की एकता जानना आवश्यकता नहीं तो ये संबंध प्रधान मार्ग है बता

ये प्रेम जो है ये अहम वाला मार्ग नहीं है ये मम वाला मार्ग है तिला? जैसे अहम की परिच्छिन्नता को ज्ञान मिटा देता है वैसे ममता को ये प्रेम भक्ति का मार्ग जो है वो शुद्ध कर देता है तो गोपियों के मुंह से जो बोली निकलती है ना ये जो उनका संगीत है

प्रेम की बोली का नाम संगीत है हृदय में जो रक्त है जो संवेदना है जो अनुभूति है उसको काव्य में संगीत में स्वर में हाल देना आओ बाप को

ये संबंध दिखा भगवान के साथ संबंध संबंध माने रिश्ता जैसे पति पत्नी का रिश्ता है जैसे मित्र मित्र का रिश्ता है जैसे पिता पुत्र का रिश्ता है जैसे स्वामी सेवक का रिश्ता है भगवान के साथ संबंध बनाना तो ये संबंध ही संबंध को काटता है

संसार के संबंध को कौन काटे ममता नहीं कटेगी तो अहंकार नहीं कटेगी ना क्योंकि ममता जो है वो अंतकरण की अशुद्धि है और वह अहंकार के आश्रित रहती है असल में अहंकार नाम की कोई चीज है ही नहीं ममता वाले का ही नाम अहंकार है बोला

मकान वाला मैं पत्नी वाला मैं पुत्र वाला मैं वाला मैं जहाँ हुआ ना ये ममता से अहंता गठित होती है अहंता से ममता की उत्पत्ति नहीं होती ये विचित्र ही यहाँ क्योंकि अहंकार नाम की कोई चीज न लंबी न चौड़ी न काली न पीली है न

है नहीं हावत से अहंकार विषा ऐसा तो इस ममता को भगवान के प्रति अर्पित करना भगवान मेरे और मैं भगवान का यहीं से भक्ति प्रारंभ होते अब गोपियां देखो संबंध की स्तुति करते

जैसे किसी महात्मा की तारीफ करनी हो तो ऐसे बोलें उनके ये चेले हैं उनके ये चेले हैं उनके ये चेले हैं ऐसे चेले हैं ऐसे चेले हैं है? तो चेले की महिमा गान करने से गुरु की महिमा अपने आप ही आ जाती है और चेला भ्रष्ट हो जाए आसक्त हो जाए बोले उनके चेले संबंधी की निंदा से हो

संबद्ध जो पदार्थ है ना व्यक्ति है उसकी निंदा से और जिसका वो संबंधी है उसकी भी निंदा हो जाती है तो श्री कृष्ण के साथ संबंध जोड़ करके ब्रज सबसे श्रेष्ठ हो गया ये बात दोपियों ने बताई ना आपको कल सुनाया जयति तेधिकम जनमना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वत्री

ते तव दीक्षुतावकाचिवतेज जन्मना अधिकम ब्रज ते तव जन्मना अधिकम जयते तुम्हारा ब्रज

जन्म से मानस स्वरूप से ही वैकुं आदि सबसे ऊपर है क्यों बोले तुम्हारा जो है अरे ये प्रधानमंत्री के और राष्ट्रपति के जो चपरासी होते हैं ना वो वो प्रांत के मुख्यमंत्री लोग जाते हैं तो उनको रोक देते हैं बाहर के बैठो अभी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को मिलने का अवकाश नहीं है

राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री का चपरासी भी प्रांतों के मुख्यमंत्री से अपना रोबदाब ज्यादा रहता है उसको कुछ मिले नहीं उसका आदर सत्कार न हो भेंट पूजा न हो तो जल्दी वो कारगई न ले जाके दे देता है। देखो बड़ों के संबंध से आदमी बड़ा हो जाता है तो श्रीकृष्ण के संबंध से ब्रज

वैकुंठ से भी बड़ा हो गया ये बात कल आपको सुना श्रीकृष्ण का प्रबंध ही ऐसा है न तो बिरजा नदी के पार गए न तो वो अप्राकृत भूमि आई न तो मरना पड़ा इसी धरती पर एक कोने में जमुना जी के किनारे जहाँ गोवर्धन पर्वत जहाँ बरसाने जहाँ नंदगांव जहाँ वृंदावन

जहाँ गाऊे चढ़ती हैं, जहाँ लता है वृक्ष हैं, हैं हरण छलांग भरते हैं बालू का पावन पुलिन है वृंदावनम सखी भूगो बि की सुत लक्ष्मी। भगवान के चरण रविंद्र के स्पर्श से

व्रज भूमि के चप्पे चप्पे में सौंदर्य की देवी मृदुलता की देवी संपत्ति की देवी लक्ष्मी इधर उधर बिचारी डोला करती है बैकुंठ में जाओ भगवान से मिलने के लिए तो पहले तो गिरजा नदी को पार करना बड़ा मुश्किल और फिर वहां जय विजय से छुट्टी पाना बड़ा मुश्किल

सनत कुमार को भी जल्दी न मौका मिले और फिर भगवान से जाके मिलना बड़ा मुश्किल और यहां यहां तो महाराज गली गली धोलते हैं ना कृष्ण निकले घर से तो देखा एक बहु जो है ना वो चावल साफ कर रहे और अपनी आंख बिल्कुल चावल पर लगा

कृष्ण ने सोचा कि गांव भर में जितनी बहू है बेटी है सात है मां है भाई हैं परंधु है वो सब हमारी ओर देखते हैं ये नई बहू हमारी ओर देखती क्यों नहीं बोला ये तो आश्चर्य हो गया ना तिरत्कार हो गया ये क्यों नई देखती है तो महाराज उसको दिखाना चाहिए अपनी ओर यही कृष्ण का काम है ये काम ब्रह्म नहीं कर सकता हो ये नारायण भी नहीं कर सकता

क्योंकि तो वो तो बिल्कुल पीठ चिरी सीधी करके बैठते हैं हाँ हाँ भगवान श्री रामचंद्र बोले चार हाथ से ज्यादा देखते ही नहीं है वो तो जाके जुहार करो है न घनी अन्नदाता बोलो राजा महाराज है कोई मामूली बात थोड़ी है अब ये देखा इन्होंने कि बहू नहीं देखती है तो जरा पांव छुमक छुमक के पांव से करुन झुन झुन झुन पांव में नुकूर्वक आप तो देखेगी

तो नहीं देखा हो तो थोड़ा खांस दिया खांस दिया इतने पर भी नहीं देखा तो लेके बासुरी है ना नारायण कह जाने बैठे एक कनकड़ी उठा फेंक हैं ये भगवान ऐसे हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचते हैं

तो और जगह के लोग तो भगवान को चाहते हैं भगवान से प्रेम करते हैं भगवान का भजन करते हैं और यहाँ तो दूर करो हरि अपनी गैया ग्वाल बाल कहते हैं कृष्ण तुम अपनी गायों को अलग कर लो और वो कहते हैं कि नहीं मित्र तुम अपनी गायों के साथ हमारी गायों को चढ़ने दो जरा हमें गोपियों के साथ दान देना है बोला तो वहां है ना और तुम अपने गायों में रहने दो

उधर ग्वालिन बोलती है कि सखी नंदलाल न आवन पावे सखी आज हमारे घर में वो न आने पावे और वो घुसने के लिए तैयाराथ जोड़ते हैं कि सखी जाने दे तभी तो देखो कहा तो सबसे अधिक पूज्य सबसे अधिक बड़े और कहा ब्रज में आके स्वयं भगवान ही जने जने के पीछे घूमते हैं भटकते हैं तो अब ब्रज की महिमा बैठो बढ़ गए

तो कृष्ण का संबंधी हो के ब्रज ने स्थान ने भूमि ने इतना ऊंचा पद पाया और बैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मी इंदिरा शश्वत्री लक्ष्मी जी हमेशा के लिए सेविका बन करके ब्रज में आ जाते हैं इसमें देखो

अत्र का यही इसी वृंदावन गोपियों की आंख के सामने जो यमुना जी है जमुना जी का पुलिन है जो वन है जो वृक्ष है उसी को अत्र बोलते हैं मतलब इसी में और शाश्वत का अर्थ यह है कि बैकुंठ में कोई कहे कि बैकुंठ में तो हमेशा रहती हैं व्रज में थोड़े दिनों के लिए आई होंगी तो ना शाश्वत माने वृंदावन में भी हमेशा के लिए आई है और श्रेयते

श्रेयते का एक स्वर्थ होता है कि बैकुंठ में जिनका आश्रय लिया जाता है बैगुंठे या आश्रयते शैव अत्र श्रेयते वैकुंठ में सब लोग जिसका आश्रय लेते हैं यहां वही आकर के आश्रय लेती है

और दूसरा अर्थ है कि जो वैकुंठ में सेव्य होती है स्वामिनी होती है उसकी वो यहां दासी होकर के केवलिका होकर के आती है श्रीरियपदुज रजे कुल से लब्ध्वा बक्षसी पदम किल भृत यवीक्षण कृते न्यसुर प्रयास तद्वदाद रज प्रपन्ना

एक दिन बक्षत फल पर से भगवान के लक्ष्मी जी उतर आए और सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए रहती को छाती सब ईसाराम जगतों व्य व्यकटपति जो है ना तिरुपति बालाजी महाराज उनके छाती पर कभी कहती हैं हो लक्ष्मी जी

एक दिन क्या हुआ क्या देखते हैं कि लक्ष्मी जी छाती पर सेव करेंगे और सामने आके हाथ जोड़ के हाँ खड़े हो गए भगवान ने पूछा देवी जी क्या चाहती हो तो बोले कि महाराज मैं अब आपके बक्षा स्थल पर नहीं रहना चाहती क्योंकि अरे यहां पर तो बड़ी ही शोभा है तुम्हारी और हमारी भी कुछ बचत है लक्ष्मी जी ने पूछा क्या महाराज अब बोले आते हैं लोग आपकी सेवा आपका दर्शन करने के लिए

भगवान ने कहा कि आते हैं लोग हमारा दर्शन करने के लिए कि हम चल के भगवान का दर्शन कर आवे तो जब तुमको देखते हैं कि हमारी छाती पर हो तो तुम्हारी शोभा देख करके लौट जाते हैं हमारा मुंह तक नहीं देखते तुम्ही पर देख, देख करते तो लक्ष्मी मिल जाए देखने को तो लोग भगवान की ओर कहा देखते हैं मुंबई में देख लो लोग लक्ष्मी की ओर देखते हैं भगवान की ओर कहाँ देखते हैं ना। ना।

ओ, कब बोले, तुम्हारी भी बड़ी रक्षा है इसमें लक्ष्मी जी ने ये सोच के भगवान का बक्ष पसंद किया था कि जब मैं छाती पर हर समय चढ़ी रहूंगी तो दूसरा कोई तो नहीं आवेगा नीर बधु शाक मा भ्रमर गीत में गोपियों ने कहा कि हर समय ये जो तुम्हारी बधू है श्री जी वो तो बक्षस पर चढ़ी रहती है

हम कहा जाए तो भगवान ने कहा कि देवी तुम तो छाती पर रहो। तो बोले कि ना प्रभु हम तो आपके चरणों में रह गए श्रीर यज में अजर चरणों में कहा रहोगी तो बोले चरणों की धूल में मैं रहूंगी बोले वहां तो बहुत सेवक रहते हैं कोई बात नहीं भीड़ में रहेंगे हृदय पर तो एकांत तो है वहां तो भीड़ है

अच्छा हम भीड़ में रह लेंगे परंतु तो रहेंगे आपके चरणों में बहुत सारे भक्त हैं नारायण अब नारायण कहो भगवान ने कहा अच्छा एक बात है कि हमारे चरणों में तो तुलसी रहती है तो वो तुम्हारी शौक है

तो तुम सौथ के साथ रहना पसंद करती हो बोले तो मैं भीड़ में रह लूंगी मैं सौथ के साथ रह लूंगी लेकिन मुझे तो आपके चरणों की धूल चाहिए तो भगवान के चरणों की धूल कहां से मिले तो वो ब्रज में मिलती है हो ये ब्रज शब्द है ना ये ब्रज में से रज निकाल लो तो क्या रहेगा खाली बकार ही बकार तो रहेगा

असल में ब्रज शब्द जो है ये ब्रह्म रज है ना? तो ब्रह्म का ब्र और रज का आखिरी ज इन दोनों को जोड़ करके ब्रज मिल गया है यहाँ रज के रूप में साक्षात ब्रह्म रहता है इसीलिए इसको ब्रज बोलते हैं। तो यहाँ लक्ष्मी जी हमेशा सेवा करते हैं अब द्वितिया श्रीकृष्ण को हाजर नाज़र मान

जो वो कहीं यहीं छिपे हैं और हमारी बात सुन रहे हैं, हैं। तो कर रहे हैं दैित दृश्यता दीक्षुतावकां विचिन्वते तो चारे प्राणनाक

हमारे प्रेम को देख करके हमारे लिए तो तुम्हारा मन दिन रात डावा डोल ही रहता है अनुकंपित ही रहता है दयित का अर्थ है दया धातु जो है ना वो अनुकंपा के अर्थ में हो तो अनुकंपा का अर्थ है कि हर समय दिल में कपकी बनी रहती है कौन गोपी कहाँ है कैसे है कितना प्रेम कर रही है ना वो तो क्या चाह रही है गोपी के बारे में सोचता हूँ दही

दृश्यताम तो यह दृश्यताम तो का चार प्रकार से संबंध हमारे सीताकार लोग जोड़ते हैं जैसे गीता पर बहुत दीका है ना गीता पर सैकड़ों दीका है हजारों अनुवाद गीता के विश्व में हुए हैं

और संस्कृत भाषा में कई सौ टीकाएं गीता पर था था। तो भागों पर भी ऐसा ही है तो सब टीकाकारों में मिल मिला करके दृश्यताम इस शब्द को चार प्रकार से निकाला दी तद दृश्यताम प्राणना

परम प्रियं देखो तो तुम्हारे संबंध मात्र से ब्रज की इतनी महिमा बढ़ी और हम तुम्हारी गोपियां हैं कि नहीं तुम्हारे तावका सवहा दिक्षु वाम विचिन्वते

हम गोपी जन्म तुम्हारे सावका ये इसको प्रेम में तीन भाव मानते हैं एक तदीयता एक स्वदीयता और एक मदीयता तो तदीयता क्या है कि मैं कुछ

अब देखो उस जो है वो कहाँ रहता है वो कहाँ रहता है बोले वो वैकुंठ में रहता है वो निराकार रूप से रहता है वो सबका मतलब तो पालन पोषण करता है सबका प्रेरक है अंतर्यामी है तो मैं उसका देखा नहीं और उसके हो गए वो इसको तदीयता बोलते हैं परोक्ष ईश्वर परमाशों से ओझल जो ईश्वर है

उसके ऊपर विश्वास करके उसका हो जाना जिसको बोलते हैं तदीयता और सामने ईश्वर हो और उसका हो जाना जिसको बोलते हैं त्वीयता तुम्हारा मैं तुम्हारा एक में बोलते हैं मैं उसका हूं ऊपर उठ गई एक में बोले कि मैं तुम्हारा

सामने आ गया ईश्वर हो और एक तीसरा भाव क्या है तुम मेरे हो तुम मेरे हो प्रेम में तीन स्थिति बताते हैं तो गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण को मेरे ही मानते हैं इसी से उनमें कभी कभी थोड़ा सापाताफी भी हो जाती है वो कहती है, हमारे हो करके उनके घर कैसे गए

हमारे होकर उनकी ओर कैसे देखते हो हमारी और देखते हो। वो कहते हैं कृष्ण की आंख हमारी आंख कृष्ण के पाँव हमारे पाँव कृष्ण के हाथ हमारे हाथ है ना मैं जो चाहू वही कृष्ण देखें मैं जो चाहू वही कृष्ण करें मैं जहाँ चाहू वही कृष्ण जाए वो अपने प्रेम की अधिकता से अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को

अपने प्यार का बंदी अपने प्यार का कैदी बना करके रखती हैं वो कहती हैं श्री कृष्ण मेरे इसी से कहती हैं कभी देर हो गई तो बोले ऐसा अच्छा लौट जाओ मेरे होकर था, अब ईश्वरता भूल जाती हैं वो, भगवान भी गोपियों के प्रेम के सामने

अपने ईश्वर पने को निछावर करके बोले ईश्वर पने को निछावर करना क्या है एक महात्मा से मैंने पूछा कि भुलाए ये ईश्वर अपनी ईश्वरता छोड़ कैसे दे देता है इतना बन इतना गोपियों का बन गया इतना गोपियों का बन गया कि खिलावे तो सोवे खिलावे तो खाए नचावे तो नाचे बुलावे तो बोले फंसा तो फंसे

इतना गोपियों का हो गया उसकी ईश्वरता कहां गई बोले तो रे भाई वो तो गोपियों के प्रेम पर निछावर करके उसने हरिद्वार की तरफ फेंक दिया हाँ बोले तो, तो गोपियों के प्रेम पर अपने बड़प्पन को भगवान ने निछावर करके फेंक दिया थोड़ा अयोध्या की तरफ गया थोड़ा द्वारका की तरफ गया थोड़ा हरिद्वार की तरफ गया थोड़ा जगन्नाथपुरी में गया है ना

वो तो अपने प्रेमियों के प्रेम पर अपने बड़प्पन को करके बैठे कर जो सच्चा ईश्वर होगा वो अपनी ईश्वरता कैसे छोड़ेगा तो बोले कि तुम वेदांती लोग जब वेदांत का निरूपण करते हो तब को झट से कह देते हो कि ये ईश्वर जो है वो माओपाधिक है और जीवत्व जो है वो क्या नाम है अविद्योपाधिक या अंतर कर्मोपाधिक है

और ईश्वरत्व जो है वो माओपाधिक है या कारणोपाधिक है कैसे बोल देते हो या समष्टि है देश की दृष्टि से बोलते हैं विस्तार की दृष्टि से तो समि बोलते हैं तो। आह, और वस्तु का जो मूल बीज है ना बीज की उपाधि से बोलते हैं तो कारणोपाधि बोलते

और जब काल में परिवर्तित होती हुई वृत्तियों की उपाधि से बोलते हैं तब दृष्टि सृष्टि इसको बोलते हैं हो वृत्ति तो की उपाधियां परिवर्तित होती रहती है ना तो उनके परिवर्तन की दृष्टि से बोलते हैं तब दृष्टि सृष्टिवाद बोलते हैं और समष्टि की दृष्टि से बोलते हैं तो देश की पूर्णता को उपाधि बना देते हैं

तो तुम लोग स्वयं जब तत्पदार्थ का निरूपण करते हो तो ईश्वरज को माइक बताते हो अब यहाँ सच्चे आनंद में सच्चे प्रेम में यदि ईश्वरता को भगवान ने उठाए करके निखावर कर दिया तो क्या बड़ी बात होगी अरे तो माइक है ही है जब तत्वज्ञान में ये बाधित होता है तो प्रेम की परास्थिति में भी ये बाधित हो जाता है वो भक्त तुझा पराकाष्ठा सही ज्ञानम

ज्ञान की या पराकाष्ठा सही वो भक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान अरे असल में मूल तत्व तो एक ही है ना आनंद की प्रधानता से विचार करो चाहे ज्ञान की प्रधानता से विचार करो चीज तो एक ही है ना तो गोपिया जो है वो तो श्री कृष्ण के बड़प्पन को अब समझो एक आदमी सभा में जाता है वहाँ वो बहुत बढ़िया

ना? वो सोने का काम किया हुआ कपड़ा पहनता है अपने हाथ में और अपने छाती पर कब धारण करता है मुकुट धारण करता है धाल लगाता है तलवार लेता है जाके दरबार में बैठता है राजा बन करते अब वो घर में आवे और यदि वैसे ही ढाल तलवार उसके हाथ में रहे वो ऐसे ही मुकुट रहे वो ऐसे कबच रहे है न दिन रात वैसे ही घर में सोए भी हुए थे जागे भी हुए थे

तो बेचारे की फजीयत हो जाएगी कि नहीं तो ये जो ऐश्वर्य है ना मुकुट है और ये ढाल है और ये तलवार है और सोने का काम किया हुआ जो है ना, है ना ये चोगा है पोशाक है ये तो जब घर में आते हैं तो घर वाली जो है ना अरे तुम्हें बड़ा गर्भ लगा होगा ये मुकुट सिर पर धारण हटाओ इसको है ना कहीं ये कपड़ा हटाओ कैसे घर वाली उतार देती है ना वो ऐसे ये जो प्रेमी लोग होते हैं

वो ईश्वर की ईश्वरता का मुकुट और उनका कोट और है ना उनकी ढाल और उनकी तलवार सब उतार के ईश्वर को बिल्कुल नंगा है ना निरावरण कर लेते हैं वो आ, अपने घर में ईश्वर को निरावरण कर लेते हैं ये प्रेम की महिमा है वो ईश्वर को मेरा मानते हैं

मैं आज तुम्हें हरी पोशाक पहनाऊंगा आज तुम्हें पीली पोशाक पहनाऊंगा आज तुम्हें लाल पोशाक पहनाऊंगा तो भगवान ने कहा कि अच्छा भाई अब हम भी अपने मन को निकाल के फेंक देते हैं तुम्हारे सामने मूर्ति बनकर रहते हैं जो मौजूद हो तो पहना रहे है ना? <laughs> ना रहे। <laughs> ये मूर्ति के रूप में वही है भगवान ही है दूसरा कोई नहीं है मूर्ति के रूप में साक्षात भगवान है

लेकिन अपने प्रेमी का खिलौना बन जाने के लिए अपने प्रेमी का खिलौना बन जाने के लिए ऐसे बन गए तो अब मधीयता की जगह ये देखो जब संजोग होता है अब एक दूसरी बात शुरू करते हैं आपको बताओ तो वैसे तो आप लोग जानते हैं सुनते ही रहते हैं लेकिन प्रेम की बात बारम बार सुनने में भी मजा आता है तो मारे तुम न शिक्षय

वाल्मीकि रामायण में ये वचन बार-बार आता है मारा इतवाम न शिक्षा मैं तुम्हें याद दिलाता हूं शिक्षा नहीं देता हूं अच्छा लो तो प्रेम की एक ये बात है कि जब सामने होते हैं तब तो प्रेमी लोग दस बात सुना देते हैं वो बर्फ पड़ते हैं न और डांटते भी हैं फटकारते भी हैं अपनी इच्छा के अनुसार काम भी कराते हैं

लेकिन कहीं बिछुड़ गए तो है ना वो प्रेमी का जो गुमान है वो सारा चला जाता है उस समय फिर तुम मेरे हो और मेरे कहे अनुसार चलो ये बात नहीं रहती उस समय क्या होता है कि मैं तुम्हारा हूँ तुम्हारे कहे अनुसार चलूंगा है ना रूप भी बदल देता है ये प्रेम जो है नूप बदलने में बड़ा निपुण है ये प्रकाशक भी है और तापक भी है

तो जब सामने रहता है प्रीतम तब तो ये कोबल हो जाता है चांदनी बरसता है और जब प्रियतम बिछुड़ जाता है तब प्रेम सूर्य बन जाता है तो सूर्य बन करके क्या करता है कि एक तो अपने प्रियतम की महिमा को प्रकाशित करता है उनमें ये बड़प्पन है उनमें ये बड़प्पन है उनमें ये बड़प्पन है देखो आदमी जिंदगी भर तिरस्कार करते हैं और मरने के बाद गुणगान करते हैं

ये बेवकूफ लोग जो है ना दुनिया में अरे जब तुम्हें तारीफ करनी है उसमें कोई गुण है तो उसका मजा लो उसका फायदा उठा लो है ना मरने के बाद याद करके रोगे तो क्या मिलेगा तुमको तो जिसमें जो गुण है उसका स्वाद जीवन काल में ही लेना ठीक रहता है है ना मरने के बाद तारीफ करके क्या करोगे वियोग जो है वो सूर्य

जब वो हृदय में आता है तब उससे दो बात होती है एक तो दुख बढ़ता ताप बढ़ता है में और दूसरे अपने प्रियतम की जो महिमा है वो मारन पड़ती है तो अब इस समय श्रीकृष्ण देखो जब श्री कृष्ण सामने थे तब तो ये गोपी लोग क्या किया इन लोगों ने है ना आंख बंद कर करके बैठ गई हो अब कृष्ण एक एक के पास जाए चेरी ग्वालिनी मैं तेरे सामने खड़ा हूं आप मेरे साथ नाच

बोले नहीं महाराज मैं अभी, अभी अपना ध्यान कर रही हूँ तुम अभी लगा रहे अभी आत्म ध्यान में मैं लग रही हूँ तो श्री कृष्ण भगवान चले गए अंतर्धान हो गए जब अंतर्धान हो गए तब रोने लगी कि कहाँ चले गए है न तो सामने रहने पर गुस्सा करना और पीछे चले जाने पर रोना ना रहे तो पहले तो कहती थी कि तुम मेरे हो तुम मेरे हो तुम मेरे हो और आप बोलती हैं

कि हम तुम्हारे हैं अब देखो दई सदृश्यता दीक्षुतावका चिन्वते तो मध्यता मिलन में है वो गोपियों को विरह में भी मध्यता हो रही है एक बड़ी विचित्र प्रीति की अवस्था है विरह में।

एक ने कहा कि गोपियों देखो कृष्ण तुमको छोड़ के गए और फिर लौट के आए नहीं तो बोले कि हमें भी इसी में खुशी है कि कृष्ण महीद आए क्या बोले अरे गोपी कृष्ण के वहां रहने में क्या खुशी है तो वहाँ चार दीवारी के भीतर परकोटे के भीतर रहते हैं हमारे गांव में तो परकोटा है नहीं वहाँ तो सेना के बीच में रहते हैं यहाँ तो सेना है नहीं है ना

वहां तो बड़े बूढ़े लोग वसुदेव आदि हैं वो आशीर्वाद देते हैं उभरते रहे यहाँ तो वो है नहीं और तो बोले यहाँ हम बुला के ले आवे कल तो ले आओ रात को जरा संघ ने चढ़ाई कर दी तो यहाँ तो यहाँ तो पाई नहीं है यहाँ तो परकोटा नहीं है यहाँ तो सेना नहीं है तो हमारे प्यारे की रक्षा कैसे होगी क्या हमारा प्यारा मथुरा में है सुरक्षित है बोला हमको समाचार तो है न कि सुखी है नारायण तुम नीचे रहो तू नहीं के रहो नारायण

ये प्रीति में बड़ी भारी उदारता होती हो कृष्ण मेरे हैं कृष्ण मेरे हैं अब विरह में बोले कि हम कृष्ण के हैं इसका मतलब हुआ कि तुम जैसे नचाओगे वैसे नाचेंगी जैसे हटाओगे वैसे हसेंगे जैसे खिलाओगे वैसे खाएंगी जैसे सुलाओगे वैसे सुला सुबह हम तुम्हारी एक होता है ईश्वर को परोक्ष मान करके हम उसके हैं

एक होता है हम तुम्हारे हैं और एक होता है तुम हमारे हो ये तीन भाव प्रेम में तीन भाव होते हैं ये प्रेम की महिमा बड़ी विचित्र है प्रेम की कथा अलौकिक है वो ये जैसे ज्ञान शास्त्र है ना वैसे ये प्रेम शास्त्र भी है अब जो लोग बिल्कुल दुनिया में रचे पचे हैं और जिनको महाराज खाओ पियो मो जुड़ाओ यही जगत का मेला है

कौन तो जानता कब क्या होगा चलता यही झमेला है जिनको खाना पीना नाचना कूदना संसार का विषय भोग छोड़ करके ईश्वर की ओर कभी मन ही नहीं जाता वह उनकी बात चाहना है तो अब देख, देख गोपिया बोलते हैं तावकाह गोपीजना है। <स्क्षितियों> हम अब तुम्हारे गोपीजन हैं है जी तुम हमारे हो

तो प्रेम में एक यही नियम है कि विरह में बड़ी भारी पीड़ा होती है और जब पीड़ा होती है तो प्राणों को रखना बहुत कठिन होता है ये बिरा की पीड़ा आ करके जैसे कोल्हू में गन्ने को पेरते हैं ना ऐसे ये विरह का जो कोलू है वो हृदय को पेरता है हो

उत्पीड़ित करता है बड़ी पीड़ा होती है हृदय में आप प्रेम है तो बोले कि जो प्रेमिका होगी जो प्रेयसी होगी वो अपने प्रियतम के विरह में जिंदा कैसे रहेगी तो प्रियतम के विरह में जो प्रेयसी होगी वो तो जिंदा ही नहीं रहेगी एक वचन मिलता है

कृत भाषा में उसका अर्थ होता है कईतम रहित प्रेमा न भवती मान से होते मनुष्य लोक में निष्कपट प्रेम नहीं होता कपट माने और कपट माने धोखा देना मत समझना हो व्योपाय नहीं कपट माने अपने सुख की इच्छा

अपना मजा कुछ न कुछ प्रेमी को चाहिए जरूर वो आता है भोग बन करके के बोले देखो हमारा स्वाद लो तो लेकिन उसके मन में ये रहता है कि स्वाद तो हमको भी मिलेगा तो संसार में ये देखने में आता है कि निष्कपट प्रेम नहीं होता कि यदि भवती यदि हो जाए तो बोले कब से मिलो

फिर प्रेमी और प्रियतम का विरह कभी होगा नहीं निष्कपट प्रेम में भी कैसे साथ पैदा होंगे साथ मरेंगे साथ जिएंगे साथ सोएंगे साथ खाएंगे तो बोले कभी हो ही गया तो सती बाह भी रहे वो जीवति यदि विरह हो जाए तो फिर जिंदा कौन रहे तो एक दिन गोपी आई कृष्ण के पास

तो ने से पूछा ग्वालिनी तुम्हारी सखी का क्या समाचार है तो वो बोली कि जी रही है जीवती तो उन्होंने पूछा अरे मैं उसकी तबीयत का हाल पूछ रहा हूं उसका स्वास्थ्य कैसा है उसकी तबीयत कैसी है बोली कि कह तो दिया कि जी रही है तो बोले भाई अरे स्वस्थ तो है ना

तो ग्वालिन कहती है कि जब तक उसकी नाक में से सांस आ रही है और जा रही है तब तक मैं कैसे कह दूं कि वो मर गई तुम यही कहलाना चाहते हो कि वो मर गई तो जब तक सांस चलती है तब तक कैसे कहूं कि वो मर गई तो प्रेम में विरहो तो बड़ा भयंकर तो कहीं कृष्ण ये सोचे यार गोपियों तुम हमसे इतना प्रेम करते हो

तो हमारे विरह में जीवित कैसे रहती हो जिंदा कैसे रहती हो न तो गोपियां बोलती हैं तुई धृता सवाह हम तुम्हारे लिए जी रहे तुविता सवाह तुव निमित्ते धृता सवाह सवा। हम जो गोपी जन हैं

ये निमित्त अर्थ में ये सरतमी होती है और चरमणि गजम ही नीत चाम के लिए हाथी को मारता है तो सरतनी हो जाते कि जाती है ध्रता तुम्हारे लिए हम अपने प्राणों की ही रक्षा कर रहे हैं माने आशा ठीक नहीं है ये प्रेम की एक बात खास बात है कि प्रेम में मिलन की आशा

कभी नहीं ये आशा बनी है कि तुम मिलोगे मिलोगे मिलोगे एक दिन आएगा कृष्ण हम जानते हैं कि हमें छोड़कर के तुम तो मथुरा में हो तो ऐसा माखन तो तुमको खाने को वहां नहीं मिलता होगा जैसा ब्रज में मिलता है ना ऐसा वृक्ष कदम का वहां मिलता होगा ऐसी लता माधवी की वहां कहा होगी ऐसी जमुना ऐसा बुलंद

ऐसा शीतलमंद सुगंध वा ये चांदनी रात और ये गोपियां और ऐसा प्रेम क्या तुमको मथुरा में कहीं मिलता होगा का नहीं का अच्छा जहां तुम छिप जाते हो वहां तुमको मिलता होगा क्या नहीं मिलता होगा तो बोले फिर एक दिन हमारी याद तुमको आएगी और तुम सब कुछ छोड़ छाड़ करके हमारे पास लौट जाओगे

हम जानते हैं कि तुम कुब्जा से सुखी नहीं हो सकते जब श्री कृष्ण मधुरा है तो गोपियां गोपिया हम जानते हैं कि तुम कुब्जा से सुखी नहीं हो सकते तुम तुम्हें स्वयं मालूम है कि हमारे पास आए बिना तुम सुखी नहीं हो सकते तो हमारी आशा लगी है कि एक न एक दिन तुम हमारे पास आओ वैराग्य में निराशा और प्रेम में आशा <coughs>

जब प्रेम आता है ना हृदय में तो नौ बात आती है वो जीवन में एक तो कोई लड़ाई का काम करे तब भी उसको माफ कर देना उससे लड़ाई नहीं करना दूसरे अपना समय व्यर्थ नहीं बिताना प्रियतम के लिए बिताना और प्रियतम के सिवाय दूसरे से प्रेम नहीं करना और अपने में अभिमान नहीं आना और आशा बंध जाना की जरूरत मिलेंगे मिलेंगे राम मिलेंगे राम

सबरी देखे ले सबरमा आज घर रामा आई है ना रोज रोज उसकी आशा लगी है ये आशा बंधा और फिर उत्कंठित होनाकंठा तो फिर नाम अपने प्यारे का बारंबार मुख में आना और उसके गुण के वर्णन में आकर्षि होना और जहां वो रहे वहां रहने में आकर्ति होना ये नौ बात जब प्रेम की शुरुआत होती है

तब प्रेमी के अंदर ये आगे तो आशा भी आशा बनता ये भावांकुर के जन्म का एक लक्षण ये है प्रेम का अंकुर हृदय में उदय हुआ इसका एक लक्षण है पहचान है कि आशा बन गई कि हमको इसी जीवन में भगवान मिलेंगे अब आप लोग भक्त हो ना भगवान की तरफ पेट्रोल ले मन में। आपको पूरी आशा है न

किसी जीवन में इन्हीं आंखों से आप भगवान को देख लोगे अगर ये आशा है तो आपके प्रेम का अंकुर बढ़ेगा हो भजन बढ़ेगा भक्ति बढ़ेगी प्रेम बढ़ेगा और यदि निराशा आ गई कि हाय हाय हमको क्या मिलेंगे भगवान तो उत्साह जो जीवन में है ना वो मिट जाएगा तो जीवन में उत्साह होना चाहिए तो अब देखो वही

चिन्हा सबह का दूसरा अर्थ ये है कि ये मृत्यु रूपी बाज जो है वो हमारे प्राण पक्षी का अपहरण करने के लिए बारंबार आता है लेकिन वो देखता है कि यहां तो विरह की आग जल रही है तो जहां आग जल रही हो वहां मृत्यु का बाज कैसे जाएगा

तो भी तो यम मृत्यु सेनो विमुचती प्राण पक्षिण में तभी निश्चित दया ऐसे हम सुंदर तुम ये निश्चय करो कि जब जब मौत का बाज झपटता है हमारे प्राण रूप पक्षी को पकड़ने के लिए तो वो विरह की आग जलती देख करके हृदय में लौट जाता है भाग जाता है इसीलिए हम

जिंदा है देखो तोई दृतावर का अर्थ क्या है <coughs> नारायण तुवी धृता असवा यही है गोपी जन दृता सवर ये गोपी जन है बला ये पुमलिंग में तावकाशव स्वाम चिन्ह है ये तावका शब्द जो है ना ये पुमलिंग है